नमस्कार मैं हूं साधना सरगम आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो तो नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में हम लोग सीनियर सिटीजन को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं खुशी होती है जब भी हम लोग सीनियर सिटीजन से बातें करते हैं तो साठ सत्तर साल का एक बहुत ही अच्छा अनुभव उनके पास होता है जो हम सभी को मोटिवेशन देता है प्रेरणा देता है तो आइए आज के इस कार्यक्रम सलामी ज़िंदगी को सजाने के लिए जयराम जी हैं जो राजस्थान से ही पधारे हुए हैं और बहुत ही अच्छी बातें उनके साथ हम लोग करेंगे तो आप सभी की तरफ से जयराम जी का बहुत बहुत स्वागत है मैं कहूँगा जयराम जी अपने बारे में बताइए आप मैं बचपन से मेरे फादर जल्दी जल्द। मतलब छोटी उम्र में गए। मैं आठ साल का था आठ साल के बाद मेरे मेरी माता जी ने मेरे मेरी ने को पा, पालना मजबूत बहुत मेहनत से मुझे पाला मेरी माता जी रात में बीस किला अनाज चक्की में गलती में पीस के और एक रुपया आठ बीस किले का एक रुपया मिलता था अच्छा हाँ जब ही उसमें हम बच्चों को हमारी माता जी ने हमें पाला अच्छा। बाद में हम कभी पंद्रह सोलह साल के हुए और मैंने पढ़ाई बिल्कुल कम की चार क्लास मैंने पढ़ाई पढ़ी बाद में मैं जो पे चला गया तो मेरे को चौदह रुपया मास के मिलते थे और मैं माता जी थी गाँव में और मैं जैसलमेर सिटी में आके जो करने लगा बाद में वो दिन गुजरे चार साल पाँच साल इस चौदह के हमारे आगे बीस रुपया मास की तनख्वाह कर दी उस सेठ ने पाँच साल के बाद उसने पहले चौदह के सोलह किए सोलह के अट्ठारह किए अट्ठारह के बीस तक मैं पहुंच गया बीस के बाद मैं वापस गाँव आ गया और हमने सोचा कि अब खुद पे मजबूरी मेहनत करेंगे जब ही उसमें फायदा होगा तो बाहर गांव में मेहनत इतनी तो वो थी नहीं और उसमें क्या कि बाहर गांव में सामान दो सौ का लेके गांव में जाके के बेच के लाते थे कुछ उसमें हमारे को मौजूदी पचास रुपया साठ रुपया महीना मिल गया। मिल गया बाद में माता जी को हमने कहा भाई अब आप मेहनत करना छोड़ दो अपन मैं इसमें गुजारा छोटा परिवार है अपना और चल जाएगा आप यह कठिनाई की जो आपने की है हुँ, बहुत हुँ. आपको आपका एहसान नहीं सकते तो भी आपने बहुत की है तो अब वो हमारी माता जी खेती बुती थी हम भी खेती बातें थे खेती की बात गांव में जाके खेती करते करते और अनाज हो जाता था वो उसमें हम गुजारा कर लेते थे नहीं, नहीं। बाद में मैं आ गया जैसलमेर वहाँ से वापिस गांव में वहाँ आके मैंने मेरे पास पैसे थे नहीं किराए के वे सिर्फ बीस रुपया हाँ हमारे पास बिल्कुल बीस रुपए घर से लेके आया जिसमें दस रुपए नौ रुपए कितने पैसे का वो किराया लग गया जैसे मैं पहुँचने का बाकी हमारे पास आठ नौ रुपए बचे तो वहाँ पे हमने एक उस बाज़ार में उसमें माइकल में पूछा कि हम नौकरी तो मिलती नहीं है तो क्या करें कुछ न कुछ टेट तो घर में तो छोड़ के आए वैसा ही है तो अब कहते तो वो किसी ने बोला सज्जन भाई ने कि यहाँ पे प्याज की प्याज बिकती हैं प्रॉफिट तो कम रहेगा परंतु तो इसमें आपको रुपये दो रुपया देने का मिल जाएगा तो मैंने प्याज एक बोरी लेने की मेरे पास पैसे नहीं थे तो भी उसने मेरे को उदा दे दी और बहुत जो पीछे पैसे दस बंद उसमें दो किली एक तकड़ी तकरी बाट मैंने ले ली तोड़ने के लिए और उसने वो दे दिया प्याज की बोरी मेरे को उधार दे, दे दी उधार दी मैंने शाम तक चार बजे वो बेच बेचती मेरे को एक खाली गोनी का खाली गौनी बहुत तो खाली गोनी मिली एक रुपया मेरा एक बोरी के एक रुपया बचता मिलता था और एक मेरे को मिल गया ना नफे में तो नौ रुपये में लेके हमने सो नौ में बेचा मतलब नौ रुपये मनवा दस रुपये मन लो चारलो में ऐसे हिसाब से अपने बेचार दो रुपये दे गए दूसरे दिन मैंने दो बोगी ली तो उसमें चार रुपये मिल गए ऐसे करके मेरा पंद्रह बीस दिन के बाद मैंने बाहर से प्याज आते थे मैंने ज़्यादा खरी पंद्रह बोरी वो मेरी सिक्का जिम गया कि ये आदमी है व्यवहार का अच्छा है और ये सच्चा आदमी है और इनको इनको तो भले जितना माल दो माल सबको बोला कि ये व्यापारी बहुत ये सच्चा आदमी है इनको जितना चाहिए उतना तो आप दे दो ये आपको पेमेंट शाम तक दे देगा तो उसने हमारे को दस पंद्रह बोरी पैसे दे दिया उधार दे दी तो परमात्मा मेरे पे जी हो गया तो वो हम मैंने ग्यारह रुपये मन लिए थे और बीस रुपये हो गए नौ रुपया एक चालीस किले के पीछे नौ रुपया प्रोफिट लगा। तो उसमें मैंने एक महीना मजूरी ऐसी की तो एक महीना मजूरी करने से मैंने एक ठेला ले लिया लकड़ी का डेढ़ सौ रुपये में थैला लेके डेढ़ सौ रुपये में मैंने ठेले के ऊपर अब वो प्याज खुले बेचूं और थोक दुकान दुकानदारों को दूं, दुकान लगाते वो उनको होलसेल के भाव दे देता तो उसमें मेरे को प्रॉफिट कुछ मिल जाता कुछ रिटेल में मिल जाता तो कुल अच्छा महीने में मैंने कम से कम एक रुपए सत्तर रुपये कमाए एक मास में एक जिसमें अब मेरा लेना देना ठीक चले गया और एक महीने नौकर रख लिया तो वो भी मेरे को हेल्प करने के लिए चाहिए तो उसने वो नौकर भी मिल गया ठेला भी मिल गया वो भी ठेला खाँचता मैं भी होलसेल देता उनको रिटेल में भी वो करते ऐसे करके मैं एक मास के बाद ओके एक मास के बाद मेरे परिवार बच्चों को ले कर आया हु. दस रुपये महीने से मैंने मकान किराए लिया दस रुपये महीने से हु. मैंने एक मकान किराया लिया हम बाल बच्चे एक मेरा छोटा बच्चा था एक जुगल थी दोनों इसी सिटी में लाए तो धीरे धीरे होते होते तो मैं कुछ तो उनके पैरों पे खड़ा हुआ बाद में क्या हुआ वो ले ली वो मेरे को आगे मैं सब्जी लाने लगा जोधपुर से तो सब्जी तो का क्या कायदा था कि का सब्जी कभी तो प्रॉफिट मिल जाता कभी गल जाती थी कभी खराब हो, हो जाती खराब हो जाती थी बाद में हमने उपभोक्ता में किसी ने बोला कि आप ये इतना टेंडर ये नौकरी आपको मिल जाएगी ये आप ले लो तो उपभोक्ता भंडार में मैंने जो कर ली तो मेरे को 60 रुपये महीने से नौकरी मिल गई उपभोक्ता जैसे उपभोक्ता होता नहीं है नु अनाज सब उपभोक्ता पूरा सिटी का सप्लाई करता है अनाज एफ में वो तक होता है उपभोक्ता नु तो उससे हमारा 60 रुपये महीने से वो मिल गया और एक्स्ट्रा भी हमारे को जो शिज्जत हम बातें शिजत करीब पा बग शिज्जत आती थी हम उसमें पूना किला सात सौ ग्राम शिज्जत पाते थे उसमें तो वो हम दो जने थे एक लिखने वाला था मैं तोड़ने वाला था तो उससे दोनों को हमारे खाने के लिए अनाज उसमें निकल जाता शक्कर भी मिल जाती थी और अनाज गेहूँ वो भी, वो मिल, भी जाते मिल जाते थे तो हमारे वो साठ बचत जा बच हो जाती <laughs> इसी ढंग से मैंने ये कारोबार जन्मदिन सफल किया अच्छा अच्छा चलिए जयराम जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि इस तरह से आपने अपना जीवन जो है व्यापन किया उसके बारे में बताया और बचपन से ही आपके यहाँ जो है आ, माता पिता थे लेकिन पिताजी जल्दी पिताजी जल्दी गुजर जाने के वजह से आपको जो है काफ़ी कष्ट उठाने पड़े और माताजी आपकी बहुत अच्छी केयर की और उसके बाद आपने भी इनिशिएटिव लिया और मेहनत करके आपने भी अपना काम जो है करना शुरू किया और काफ़ी अच्छा मेहनत करके आपने पहला जो कांदे का बिजनेस है वो किया उसके बाद फिर आपको नौकरी मिल गई और नौकरी करते हुए आप अपना जीवन पूरी तरह से अच्छी तरह से व्यतीत किया आइए आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम रहो आज आते रहो आजी खतपति झटपट बोलार बे गट गूंगट पाछी बड़ी बरसर लगा गजा चरा को आगे आया आगे। जना नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम को का आप सुन रहे हैं काफी अच्छी बातें हो रही हैं जयराम जी हमारे साथ हैं जो 77 रनिंग हैं 77 साल के हैं और काफ़ी अच्छी बातें उनके पास है और मैं चाहूँगा जैसे कि वो बाड़मेर ज़िले में भी रहें और फिर अभी वर्तमान में जैसलमेर में रह रहे हैं तो दोनों जगह जो है अगर साठ सत्तर साल पहले की बात करें तो बाड़मेर में किस तरह का पोजीशन था किस तरह के लोग थे वहाँ पर और किस तरह का जो संरचना था मंदिर या फिर गाँव के लोग कैसे थे उसके बारे में बताइए तो वैसे बाड़मेर ज़िले में बंद गाँव गाँव का नाम बन लगा था वहाँ पे पानी की बहुत इतनी समस्या थी मत पूछो बात पानी साठ कम से कम 400 फुट से पानी निकालते तो वो पानी बिल्कुल खारा खहरा गाय पशु पी सकते थे मनुष्य नहीं पी सकते थे बाद में क्या पानी की तो हम लोग पानी पीने के लिए नाली में पाँच दस फुट तक वो बेरी खोदते थे बेरी से पानी थोड़ा उसमें जगाऊ पानी निकल जाता था और जमीन से वो पानी थोड़ा मीठा वो मिलता था मीठा पानी पीने के लिए वो भी सर्दी तो ये बरसात की गुट में तो तालाब भर जाता था पानी तालाब का पीते थे बाद में सर्दी में तो वो उन बेगियों का पीते थे बाद में गर्मियों का किसी किसी बेगियों में हो जाता था पानी किसी किसी में ख़त्म हो जाता था फिर भी वो जाके के दस किलोमीटर से बाहर जाके वो पानी लाके पीते थे आज वो इलाका ऐसा है लाइट पानी अभी वहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी लाइट हो गई पानी तो वैसे भी वहाँ भी हाल तक मीठा नहीं आया वो उसमें पानी वो भी आजकल के पैसे बढ़ गए वैसे ट्रैक्टर से मंगाते हैं तो 20 किलोमीटर से 15 किलोमीटर से ट्रैक्टर का पानी मीठा वहाँ मंगाते हैं कुआ में तो कुएं तो बंद कर दिए और ट्यूबवेल खोदे ट्यूबवेल में पानी खारा था बिल्कुल खारा वो भी कुएँ से भी खारा कुएं वाला तो होगा वो गाय पशु पी सकती थी इसमें वो भी कामयाब नहीं हुए जब वो पानी आज के लोग वहाँ से लाते हैं कहाँ से 20 किलोमीटर से मीठा पानी एक ट्रैक्टर के छः सौ रुपये सात सौ रुपये दे मंगा गए हैं तो उनकी बाकी वहाँ का इलाका इतना सुधरा नहीं हम लोग तो उसी दुखी हालत में देख के हमने तो छोड़ दिया और हम आ गए जैसलमेर जैसलमेर में, में हमारा तो हम बाल बच्चे वैसे उन्नीस सौ छियासठ में हम छोड़ के आ गए जैसलमेर बाद में हमने उन्नीस सौ इकहत्तर की लगाई भी हमने देखी वो हमारे गांव में जैसलमेर के हमें बाल गांव था वो इकहत्तर का पाकिस्तान का ए, युद्ध युद्ध हुआ तो वो उसी दिन एक अचानक पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर आया और हमारे उस गांव के ऊपर बम डाल दिया जिसमें तीन आदमी खत्म हो गए वो मैं मेरे सामने हम लोग तो वैसे दुकाने मकान छोड़ के भाग के कभी पाकिस्तान का आगे दो के नदियों में चले गए वो वो आदमी स्नान कर गए थे चंदगों के जैसे मकान चंदरों का बना हुआ था आयुसी का ओ उसमें क्या गो? उसने बम छगे थे उनके यहाँ पे लग गया ओ। और उसकी कोपटी के अंदर इतना वो। बस कोपटी के अंदर गया वह खत्म हो गया वैसे उसमें बाल निकल गए तो इसी कारण से मैंने वो भी देखा हु. और बाद में वहाँ वहाँ भी पानी की समस्या थी हम तो गए मेरे में जो जैसलमेर के पास आ, बाल में था पच्चीस किलोमीटर दूरी वहाँ पे भी ऐसी समस्या थी कि पानी नहीं तो वहाँ पे पानी दो सौ फुट में पानी निकलता था अच्छा, कुआं अच्छा। में तो हम वो उसमें खांच के ऊंट में जोत के पानी लाते थे अब धीरे धीरे वहाँ की हालत सुधर गई बहुत अच्छी सुधर गई बेरे हो गए अनाज बहुत होने लगा जीवा, टूबर बहुत अच्छे होने लगे हुँ हुँ। और वहाँ पे सब पानी भी ट्यूब व्हील लगे घर पर नलके लग गए बिजली लाइट पानी सब व्यवस्था हो गई वहाँ पे और रेलगाड़ी थी नहीं थी उस टाइम रेलगाड़ी भी उसमें गांव में हो गई आ गई और घंटे घंटे में जैसन जैसलमेस तो घंटे घंटे में बसें आनी चालू हो गई अच्छा बस सर्विस रेलवे सर्विस आ गई तो अभी वो जगह अच्छा है बहुत अच्छा खुश नसीब हर चीज उसमें प्राप्ति, ही प्राप्ति हुँ। हुँ। हुँ। कोई कमी वहाँ नहीं चलिए काफ़ी अच्छी बात आपने बताया अपना जो है बाड़मेर और जैसलमेर की जो वस्तुस्थिति थी जब आप वहाँ पर थे उस समय की और अभी भी बाड़मेर में जो है पानी की समस्या तो है लेकिन टैंकर के वजह से वहाँ पर वो चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है टैंकर के पानी आती है तो लोग अच्छी तरह से उसको पी रहे हैं बाकी वहाँ मीठा पानी अभी भी नहीं है नहीं। बाकी यहाँ आपके अभी जहाँ जैसलमेर में पच्चीस किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं यहाँ पर तो पानी आपको सहजता से मिल जा रहा है तो अभी वहाँ का मुख्य बिजनेस क्या है जैसलमेर का मैं खुद का नहीं उधर उस, उस इलाके जसल, का इलाके का वहाँ बहुत अच्छा दुकानदार हैं जो किराना भी चलता है हार्डवेयर भी चलता है और वैसे अंग्रेज लोग उनको कहते हैं टूरिस्ट लोग लोग आते हैं तो अपने हैं। हैंडीग्राफ बहुत चलता है अच्छा लोग आते हैं बाहर के विदेश के लोग बहुत आते हैं सिटी में वहाँ भी होटलें बहुत है के ताजा होटल है अच्छा अच्छा आँ... अरे आप गड़बड़ कर देते ना रिकॉर्डिंग चल रही ना अब उधर बैठो आप बाहर जाके हाँ। <laughs> तो इसलिए नहीं वहाँ पर टूरिस्ट आते हैं तो वहाँ देखने लायक क्या चीज़ें हैं पत्थर की पत्थर जो है पत्थर देखने आते। हाँ, पत्थर में इतनी कागज आ है उसमें इतनी मेहनत की है कागज भी आप को नहीं सकोगे उतनी पत्थर में खुदाई की हुई अच्छा अच्छा इतनी खुदाई की हुई है जो आदमी आज के ज़माने का कागज़ पर इतनी खुदाई नहीं कर सकता है जैसे उस लोगों ने उस टाइम में इतनी खुदाई की हुई आप देखोगे तो कहीं ये खुदाई तो कागज़ में क्या हमारे से तो कागज़ में किसी से भी कागज में नहीं हो सकती है और उस और उन आदमियों ने पत्थर पत्थर पत्थर में में इतनी खुदाई की आ, क्या और... बोलते हैं उसको है है नहीं पथर है। पथर में उसमें तो सब पत्थरों की तो है अच्छा पत्थर में जितनी खुदाई की है इतनी कागज में अपन नहीं, नहीं कर सकते, सकते। इतनी खुदाई है और खुदाई देखने लायक है वो लोग आते हैं खुदाई देखने के लिए ऐसे पत्थर में पत्थर में इतनी खुदाई बड़ी अचंभे की बात है उनको समझ आ रहा है ये जो तो अचंबा है ये हो नहीं सकता ऐसे आदमी से इतनी खुदाई की ऐसी खुदाई की हम लोग तो कागज में नहीं कर सकते पत्थर किया इनका बड़ा कमाल है और क्या देखने जैसा है वहां पर बाकी तो पूरी तो ज्यादा कर तो वो पत्थर है पत्थर में देखने की जो महल बने हुए हैं राज दरबारों के वो देखने लायक है हवेलियाँ बनी हुई है और जैन मंदिर भी ऐसे टाइप के बने हुए हैं और एक हमारे 40 किलोमीटर से दूरी एक वहाँ पे एक गांव का नाम है वहाँ पे तो उसमें शाम की टाइम ऐसा लगता है कि सूर्य अस्त होने से थोड़ा तो सा पहले वहाँ से एकदम चमक आ जाती है उस दोगों पर वो लोग उनको कहते हैं पाइंट वो लोग कहते हैं अंग्रेज लोग कहते हैं पॉइंट पॉइंट वो देखने के लिए जगह तादाद में लोग वहाँ जाते हैं वहाँ ठहरते हैं वो रेगिस्तान गया वैसे पूरा डिब्बे डिबेबे डिब्बे उसमें कोई वैसे नहीं लेके ऊंट भी पे उनके अंदर डिब्बे के अंदर घुस जाए घुस अच्छा, जाते हैं और वो उसमें शाम की टाइम वो सूर्य अस्त होने से थोड़ा तो सा पहले वहा पॉइंट आता है ये hmm. ये क्या है सूर्य वो उनको एक नए अपन तो समझते नहीं है <laughs> वो वे <गोरे laughs> लोग है न वो समझते कि इसमें कुछ है ये कुछ है इसमें पॉइंट तो वो देखते है और क्या है उधर बाकी विशेष तो वैसे तो अब आ गई वहाँ पे नैग आ गई कलना वो हमारे जैसलमेर के इलाके में पूरी आ गई तो वहाँ मगबे हो गए खेती बहुत हो गई है चने हो गए हैं जीगा हो गये इस पंगल वो भी होगा है बहुत अनाज अनाज बहुत हो रहा है अनाज होगा है अच्छा जीगा बहुत कीमती अच्छा ज़्यादा अब गाँवों में पूरे गाँवों में टूबेल लग गए हम्म हम्म सब खेती का काम चल गया पहले तो जैसलमेर में खेती में लोग समझते नहीं थे उनको क्या मवेशी थे मवेशी पिंडे थे अब मवेशियों को लोग ने नई जनिस वाले ने अब वो खेती अपना ली और एक एक आदमी के पास दस दस बेग बीस बीस वो मगबे है अच्छा अच्छा जिनको मकबे बोलते हैं ना जो पटेल पाकिस्तान में होते थे उनको कहते हैं ये जमींदार है, है आहा, इनके आहा, पास इतनी जमीन है तो मतलब एक एक हजार हजार बीगा एक आदमी के पास अच्छा जमीन है जमीन है उसमें ऊपर हुए सब उसमें जीरा होता है रायगा होता है चने होते हैं गेहूं होते हैं हर चीज होती है जयराम जी, जी, जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताया जैसलमेर के बारे में आज से कुछ समय पहले वहाँ पर जो है रेगिस्तान था लेकिन अभी जैसे ही नहर आने की वजह से सारे लोग जो है पहले मवाशी रखते थे जानवरों को पालते थे पशुपालन ज़्यादा था लेकिन बाद में नहर आने के बाद सारे लोग जो है अपना जो है खेती को मुख्य व्यवसाय के रूप में कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ और सभी को जैसलमेर के बारे में सुनकर भी अच्छा लग रहा होगा तो जहाँ पर जो है टूरिज़्म की बहुत अच्छी बिजनेस है टूरिज्म टूरिस्ट लोग बहुत आते हैं देश विदेश के और वहाँ पर सनसेट पॉइंट और जो पत्थरों पर नकाशी की गई है महलों में वगैरह वो चीज़ें देखने के लिए खास करके लोग आते हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही खूबसूरत गीत आपको सुनाते हैं आप सुनाए हैं रीड मत वन नाइन सुनते रहो मुस्कते रहो and नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन 90.4 एफएम ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में और जयराम जी से बातें हो रही हैं 77 रनिंग में बहुत ही अच्छी तरह से हेल्दी वेल्दी है और काफ़ी जो है अपने जीवन को बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने जिया है एक अनुभव उनके पास है जो हम लोग ने सुना अब आगे बढ़ते हैं जैसलमेर या फिर बाड़मेर में जो धार्मिक प्रवृत्ति लोगों की है किस तरह का धार्मिक कार्य करते हैं या जो त्यौहार होते हैं उनके बारे में बताइए वहाँ पे जैसलमेर की देवियों की पूजा हो गई जबरदस्त अच्छा। देवियों की पूजा होती है वहाँ पर देवियों की हर देवियों का मंदिर आपको दस दस किलोमीटर में मिलेगा जैसलमेर में जैसलमेर में और एक देवी तनोट देवी का के नाम देवियों तो सब एक हैं पर है। जितनी देवियां वो एक मशहूर देवी है जो को तनोट राय बोली जाती है तनोट तनोट हाँ जिसमें टाइम उन्नीस सौ पैंसठ में जब लगाई पाकिस्तान की मिलिट्री वो उस तनोट गांव में आ गई थी अच्छा वहाँ के बी सब के आदमियों को वहाँ पे इतना अपने पास साधन नहीं था जब भी उस देवी ने वो वो टैंक लेके पाकिस्तान वाले टैंक लेके और अपने भारत में तनोट भारत में बॉर्डर पे है तनोट जो मैं बोल गांव ने वो बॉर्डर पे है उस टाइम वो तो टैंक लेके और अपने पास साधन उसी टाइम नहीं पहुंचेगा वो हमला के उस गांव में आ गए तो ये एस की बॉर्डर पे आ गई तो बॉर्डर पे आ गए अब कोई बचाव नहीं अब क्या करें वो टैंक लेके आ गए वो लोगों में इनके पास उतनी नहीं थी जब वो उसने जितने बम डाले एक बम भी फूटा नहीं और उसी टाइम से वो आदमी बच गए और वहां देवी राय के नाम से वो देवी मानी गई। नमस्कार आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं प्रत्यूष करे। कभी-कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिन पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है लेकिन जब यही घटनाएं सच्ची निकलती है तो हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है आज का राज में बात ऐसे ही एक वाक्य की जिसके बाद हिन्दुस्तान ही नहीं पाकिस्तान की फौज भी भारत के उस मंदिर के चमत्कार के आगे नतमस्तक हो गई 1965 की युद्ध की से जुड़ा है जैसलमेर का एक रहस्यमयी मंदिर भी इस मंदिर का बाल माका नहीं हो सका इस मंदिर की एक ईट तक नहीं हिली आज तक पाकिस्तान के वो बम जिंदा हैं। माता का ये चमत्कारी मंदिर आज भी वैसा का वैसा ही है अदखोत पाकिस्तान का वही ब्रिगेडियर माता के पैरों में गिर पड़ा पाकिस्तान का वो ब्रिगेडियर नतमस्तक हो गया वो निशानी आज भी मंदिर के परिसर में मौजूद है यह मंदिर है भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर यह मंदिर है राजस्थान के जैसलमेर की थार के रेगिस्तान में जहां के बारे में मान्यता है कि वहां माता साक्षात मौजूद हैं भारत पाकिस्तान की सीमा पर मौजूद तनूट माता मंदिर के रहस्य का आज तक राज नहीं हो पाया है और यही वजह है उस मंदिर को युद्ध वाली देवी कहा जाता है हम्म, इतनी शक्तिशाली देवी बन गई इतनी रक्षा कर दी आज उनका इतना मेला भरी जगह है बीएसएफ के सब जवान उसमें लगे हुए हैं बस के हमारे को देवी तो हमारी देवी देवी है, देवी, है। देवी ने हमें उस टाइम बचा दिया था आज जितने भी ऐसे आते हैं बदली भी होती है जाते हैं ना बॉर्डर पे है वो तनोट तनोट जैसे देवी का मंदिर भी बॉर्डर पे है नजदीक है बॉर्डर में मैं गया हूँ बेड़े तक अच्छा अच्छा हाँ तो वो देवी का पहले वो इतना फवा गया आज लौकिक आदमी वो भी तो मानती है लोग साधारण जो लोग जन समूह हाँ जो अपने जनता जन जो देखते हैं देवी का नाम पे आशु के महीने में उसका मेला जबरदस्त पूरा, पूरा एक आसू में लगा के उनको नवता अपन बोलते हैं वैसे नव्रता सब पूछते हैं तो नवता में तो इतनी भीड़ लगती और डायरेक्ट वर्षे भी लगी हुई है जालो टू नोट अच्छा जालो टूट तनोट और एक वैसे जैसलमेर से भी तनोट बस लगी हुई है और एक कौन से गांव से वो भी लगी हुई है दो तीन बसे और अब लोगों को पूरा विश्वास है कि देवियों पे वैसे देवियों उसको उस, उस देवी पर तो ज़्यादा लोग विश्वास कर हर महीने हर दिन जो आते हैं जैसलमेर घूमने के लिए तो एक बार देवी के दर्शन करने वो जाते हैं है। इतना देवी का प्रभाव वहाँ है बाकी जैसलमेर में तो चौफेक सब देवियाँ देवियाँ हैं चौ फेंग एक तक नहीं चार दक्षिण में देवी वो भी मानी हुई है उनको कहते हैं तैमरे गाय उनका नाम है तैमरे राय हाँ दूसरी है देवी जो उनको मालनबाई कहते हैं मालनबाई हाँ वो दूसरी तरफ है और तीसरी तरफ है मेरे को जल्दी जल्दी नाम नहीं आते हैं वैसे वो पूजनीय पूजने जी जी जैसे तो वो देविया एक काले काले पाल की देवी काले पाल वो भी देवी मान सब देवियों वहाँ का देवियों का बहुत ज्यादा, ज्यादा विश्वास आ है भी पूरा विश्वास और देविया रक्षा भी कही मन की। अच्छा धार्मिक त्यौहार के साथ साथ हाँ, धार्मिक हम तो धार्मिक मनाते हैं जैसे ये तो हो गए वैसे आप धार्मिक के लिए तो ये आशु का महीना मेन माना गया हम्म आधा आशु में और त्योहार कौन कौन से ज्यादा मनाते हैं त्यौहार जो तो दिवाली होली आखातीज ये मुख्य त्योहार है तीज तीज ये चार चीज़ें तो मानते मानते आखा भी मानते हैं तीज भी मानते हैं तीज भी मानते हैं और दिवाली, दिवाली भी होली भी होली भी अब वैसे <laughs> तो जैसलमेर का इलाका तो अच्छा है वैसे धार्मिक का है ऐसे तो लोग आज के देखें आज के ज़माने में हर मंदिरों में जाते हैं मंदिर है चौपैगामदेव के मंदिर है देवियों का मंदिर ज़्यादा है तो दूसरे भी राम का मंदिर है रामदेव का मंदिर है रामदेव बाबा का जैसे वहाँ हमारे राजस्थान में का मशहूर है जी जी जी जैसलमेर से 105 किलोमीटर है वो का मेला तो जबरदस्त है सबको मालूम है पूरी इंडिया में वो मालूम है कि भाई रामदेव का बाबा रामदेव जी का तो मंदिर मशहूर है लोग लाखों आते थे लाखों गए तादाद से आते हैं। जो आते हैं श्रद्धालु बहुत आते हैं भद्रगह के महीने और माँ के महीने मा, चौमासी का भरदगह महीने कौन अगस्त अगस्त के महीने बाद में वो अगस्त के बाद माँ का महीना आता है वो दिवाली के बाद सर्दी से दिवाली के बाद आता है तो लोग वो बहुत मशहूर मानते हैं रामदेव का मंदिर वो सबको अपने लिए मशहूर है चलिए बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी राजस्थान के सुनने वालों को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा जैसलमेर के बारे में वहाँ की धार्मिक वृत्ति के बारे में हमने सुना जयराम जी से काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग इन सारी चीज़ों को सुनते हैं देखते हैं तो खुशी होती है आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत भक्ति गीत आपको सुनाते हैं आप सुनाए हैं रिड मत वन सुनते रहो मुस्कराते रहो Oh प्रभु प्यार का नमस्कार मैं हूं सुरेश वाड़कर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम आप सब मुस्कुराते रहें आनंद में रहें और गुनगुनाते रहें नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मतबन 90.4 एफएम सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम को आप सुन रहे काफ़ी अच्छी बातें जयराम जी हमें बता रहे हैं 77 रनिंग में भी हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहते हैं और काफ़ी समय से मेडिटेशन भी कर रहे हैं ध्यान धारणाएँ भी करते हैं इसीलिए वो हेल्दी वेल्दी हैं अब आइए जयराम जी फिर से एक बार आपका स्वागत है और मैं चाहूँगा कि जैसे बाड़मेर और जैसलमेर दोनों जगह आपका रहना हुआ है आना जाना लगा रहता है तो अभी वर्तमान समय में वहाँ पर रोजगार के क्या आसार है और पहले रोजगार नहीं मिलते थे लोग यहाँ वहाँ भटकने जाते थे पलायन करते थे तो आज की स्थिति क्या है कैसी है वो बताइए आज के तो बाहर के लोग आते हैं यहाँ मजदूरी करने मजदूरी <laughs> इतनी हो गई है अच्छा गाँव वाले को यहाँ एमपी के मजूर आते हैं हजारा तादाद में हाँ एम पी के मजूर आते हैं जब भी यंग का काम पूरा होता है यंग के पत्थर की बहुत पत्थर में पत्थर की उनको क्या कहते हैं आगा लगा हुआ है पत्थर पत्थर तोड़ते को तोते न उनको करके, पॉलिश करके उनको कटिंग करके आगे से वो पत्थर की हाँ, कटिंग करते हैं कटिंग करके और उसको क्या बोलो फिनिशिंग करते हैं फिनिशिंग के तो हमारे बाहर देश में वो पत्थर जा गए अच्छा विदेश में जा गए इतना हमारे जैसलमे के पत्थर मशहूर है वो इतना सॉफ्ट न... न... नर... नरम है, है। बिल्कुल नरम है जो पत्थर इतना उसमें कैसे भी आप कारीगरी कर सकते वो किसमें आजकल तो नहीं करते हैं खुदाई भी नहीं करते वो पुराने जमाने में करते थे अब वो पत्थर इतना पुलिस वाला बढ़िया बन गया जो घरों में टाइलों की जगह लगा गए हैं दीवारों पे लगा गए हैं और बाहर के लोग बाहर के गांव, गांव में बाहर के देश देश के लोग यहाँ से पत्थर ले, जाते। ले जा रहे हैं <laughs> और इतना पत्थरों की बेलूबल हो गई कि जैसन में का पत्थर चाहिए पीला एकदम सव उनको कहते है सोने, सोने जैसा।, जैसा सोने जैसा और हमारे जैसलमेर नगरी का नाम ही स्वर्ण नगरी है जैसलमे एक स्वर्ण नगरी है मतलब सोने हाँ। पत्थर के नाम से वो मशहूर है जैसलमे इतना पत्थर निकले है, इतने निकले है, इतने अच्छा पत्थर लोगों को पसंद आ गए हैं तो बाहर के लोग यहाँ जाके यहाँ ले जाते हैं और बाकी मिले तो ग्वाल गम की ये मिले है या ओयले ये तेल ऑयलों के ये जो मिले तो एक दो चाग है ज़्यादा नहीं है और अब प्लान है कि अब समेट के प्लान लगने वाले हैं नहीं, नहीं। और वो ककड़ी निकली मेन तो उनकी जो तो हमारे तो जैसलमेर की इतनी पत्थर इतना बढ़िया निकला खगबों की कमाई रेलवे को मिल गई है जो हमारी कक्कड़ी निकलती है चालीस पैंतालीस किलोमीटर दूर से जैसलमेर से उसके गांव का नाम है सानू। शानू वो ककड़ी इतनी है उसमें ककड़ी जाके वो गोड़ी कहते हैं उनको पत्थर की गोड़ी कहते हैं गोड़ी निकलती है वो उनमें रेल के जो ये पटरिया पटरिया जो निकलती है नो लोहे की जो जिसके ऊपर रेल चलती, चलती है, है वो पटरी उन कोयले से वो उन उन रोडी से, रोडी बनती से बनती है।, है वो रोडी हमारे कलकत्ते से कलकत्ते जाती है वो टाटा का वहाँ एक बड़ा टाटा कंपनी का तो वही टाटा कंपनी वाले वो बनाते हैं वहाँ वो ककड़ी हमारे जैसन से रेलवाई को डेहली डेढ़ो बैगन बेग, एक बेगन में अच्छा। <laughs> इतना निकलता है, तो तो डेली डेली रेलवाई की पूरी राजस्थान में फर्स्ट नंबर जैसा <laughs> लोहे का हाँ, वो लोहे का साधन है क्यूँकी वो कह उसमें इतनी ताकत है अग्नि है उनको चपा दे एकदम इतनी ताकत लोहे गल जाता है और बन जाती है। <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया वहाँ पर बहुत सारे खदान हैं जिसकी वजह से वहाँ पर लोग ककरी हमारी लोहे पत्थर की कक नहीं पत्थर की कक मिलती है जिसमें लोहे गल जाता है लोहा गल जाता है लोहा गल जाता है हाँ हाँ, हाँ। कोयले की जगह पे वो हाँ, कोयले की चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है जैसे अपने के बारे में सुनकर वहाँ पर अभी इंडस्ट्री भी ऑयल इंडस्ट्रीज कम है लेकिन ये जो है आ, जो पत्थर वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा है जिसके वजह से उनके यहाँ जो है रेलवे के लिए भी बहुत अच्छा बेनिफिट हो रहा है और साथ ही साथ देश और विदेश में जो है इनके जो पत्थर हैं वो लोग ले जाते हैं और बहुत ही स्मूथ और गोल्डन कलर का होता है जो अपने आप में अलग पहचान रखती है तो बहुत ही अच्छा लगा जयराम जी आपसे बातें करके काफ़ी अच्छी बातें आपने अपने अनुभव के हमारे साथ सजा किया है और जाते जाते मैं कहूँगा कि आपको बहुत सारे लोग रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक संदेश के रूप में आप क्या बताना चाहेंगे मैं आप उनको क्या बताऊँ वो तो मेरी तरफ से तो मैंने देखी जो उन श्रोतों को मैंने बता दी और भी कभी उनका मन हो आके देखें हमारी सिटी में आए और हम उनका धन्यवाद करेंगे थैंक्स करेंगे आके देखें और आके वहाँ उद्योग लगाएं चाहे वहाँ आके ये देख के जाए जी जी हमारी देवियों का दर्शन भी करके जाए तो आपकी मनोकामना हो पूरी होगी <laughs> और, और राजस्थानी या मारवाड़ी जो आपका लोकल भाषा है उसमें कोई भजन या गीत आपको अच्छा लगता हूँ तो उसके बारे में बताइए भजन तो हमको दो बहुत अच्छी लगती है मैं भजन भक्ति मार्ग में तो भजन करता था अब बाबा के गांव में आ अब, में अब भजन बहुत छूट गए कोई भजन अच्छा याद हो तो थोड़ा सा एक लाइन सुनाइए अच्छा बागों के मत की ए परमंडली का क्या भरोसा अध बिच में तुम घुल जाओगे बागों के की शारिया खागे संबंध गो खाग पानी वो पानी मत लाई जोगे खागे समंद गो खो पानी वो पानी मत लाई जोगे थोगो नीग गनों कर मानो नीग गंगा जल लाई जोगे तो गो नीग गनों मानो नीग गंगा जल लाही जोगे बागेग पर परमंडली मत जाही जोगे परमंडली का क्या भरोसा अध बिच में तुम घुल जाओगे बागों की शंगार कोहलिया ओम ओमा ओम ओम <laughs> चलिए बहुत ही प्यारा सा भजन आपने सुना आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है चलिए जयराम जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया सलामी जिंदगी कार्यक्रम में आने के लिए ओम शांति ओम शांति चलिए दोस्तों आज के इस सलामी जिंदगी कार्यक्रम में बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खम्मा गनीसा सुनते रहो मुस्करा रहो